किताबें करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर प्रगतिशील साहित्य का खजाना श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो में किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त शिल्पी सप्ताह में दो बार यानी बुधवार और शनिवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पीटर क्रोपोटकिन के लेख नौ जवानों से दो बातें की ऑडियो रिकॉर्डिंग का पांचवा भाग इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने हिंदी अनुवाद किया है सत्यम वर्मा ने आवाज है साथी पवन सत्यार्थी की तो इसे सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए क्या आपको बचपन का वो समय याद है जब जाड़े की एक सुबह आप अपने अंधेरे अहाते में खेलने गए थे आपके हल्के कपड़ों से होकर ठंड आपके शरीर को काट रही थी और सर्द कीचड़ आपके घिसे हुए जूतों में घुस गया था उस उम्र में भी जब आपने गर्म कपड़ों से ढके हुए लाल लाल गालों वाले बच्चों को दूर से गुजरते देखा था जो आपको हिकारत की नजर से घूर रहे थे तभी आप अच्छी तरह जान गए थे कि सर से पांव तक ढके हुए ये नन्हे शैतान आपके या आपके साथियों की बराबरी नहीं कर सकते ना अकल में ना कॉमन सेंस में और ना ही फुर्ती और ताकत में लेकिन बाद में जब आपको सुबह पांच या छह बजे से एक गंदे कारखाने में कैद रहकर लगातार बारह घंटे एक घड़घड़ाती मशीन के पास खड़े रहना पड़ा और खुद मशीन की तरह दिनों रात साल दर साल उसके साथ काम करते रहना पड़ा इस पूरे दौरान वे चुपचाप बढ़िया स्कूलों में अकादमियों में यूनिवर्सिटीयों में शिक्षा पाते रहे और अब वे ही बच्चे आपसे कम अकलमंद लेकिन बेहतर शिक्षा पाए हुए आपके मालिक बन गए हैं और जीवन के तमाम सुख तथा सभ्यता के तमाम लाभों को भोग रहे हैं और आप किस तरह का जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है आप एक छोटे से अंधेरे नमी भरे कमरे में लौटते हैं जहाँ कुछ वर्ग फीट में पांच या छह इंसान सुवरों की तरह रहते हैं जहां आपकी मां जिसे जीवन ने बीमार कर दिया है और जो उम्र से नहीं बल्कि चिंताओं से बुढ़ी हो गई है आपको खाने के नाम पर सूखी रोटी और आलू देती है जिसके साथ एक काला सा द्रव होता है जिसे मजाक में ही चाय कहा जा सकता है इस सब से ध्यान बटाने के लिए आपके पास रोज बरोज बस यही एक सवाल होता है कल मैं बनिए का उधार कैसे चुकाऊंगा और उसके बाद मकान मालिक का भाड़ा कहां से दूंगा क्या आप तीस चालीस साल तक इसी दमघोटू जिंदगी में घिसटते रहेंगे जैसे आपके माँ और पिताजी थे क्या आप जीवन भर दूसरों के लिए अच्छे जीवन के तमाम आनंद ज्ञान और कला के तमाम सुख जुटाने के लिए घटते रहेंगे और बदले में बस इसी बात की फिक्र आपको मिलेगी कि कल की रोटी कहां से आएगी क्या आप खुद को कमर तोड़ काम की चक्की में पीस डालेंगे और बदले में सिर्फ मुश्किलें और बदहाली हासिल करेंगे जब संकट का समय आपको बेरोजगार कर देगा क्या आप जीवन से बस यही चाहते हैं शायद आप हार मान लेंगे अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना पाकर शायद आप खुद से कहेंगे पूरी की पूरी पीढ़ियां इसी नियति से गुजरी हैं और मैं तो कुछ बदल नहीं सकता इसलिए मुझे भी झुकना ही होगा तो ठीक है मैं भी करता रहूंगा और जैसे भी बन पड़े जी लूंगा अच्छी बात है ऐसी हालत में जिंदगी खुद आपको ठोकरों से बहुत कुछ सिखा देगी एक दिन आर्थिक संकट आएगा वैसा आर्थिक संकट जो अब पहले की तरह कभी कभी नहीं आता बल्कि ऐसा संकट जो एक पूरे उद्योग को तबाह कर देता है जो हजारों मजदूरों को भयंकर बदहाली में धकेल देता है जो पूरे के पूरे परिवार को कुचल डालता है बाकी सब की तरह आप भी इस आपदा के विरुद्ध जूझते हैं लेकिन जल्दी ही आप देखेंगे कि किस तरह आपकी पत्नी आपका बच्चा आपका दोस्त धीरे धीरे अभावों के शिकार बन जाते हैं और आपकी आंखों के सामने घुल घुलकर मर जाते हैं सिर्फ पेट भर खाने की कमी देखभाल और डॉक्टरी मदद की कमी से वे गरीब के फटेहाल बिस्तर पर दम तोड़ देते हैं जबकि धूप से चमकते महानगर की सड़कों पर अमीरों के झुंड के झुंड मौज मस्ती में गुजरते रहते हैं मरते हुए लोगों की कराहों से बेफिक्र और बेपरवाह तब आप समझेंगे कि कितना घृणित है ये समाज आप इस संकट के कारणों पर सोचेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आप इस नापाक व्यवस्था की जड़ों तक पहुंच जाएंगे जो करोड़ों इंसानों को मुट्ठी भर निकम्मे याशों के क्रूर लालच की दया पर छोड़ देती है तब आप समझेंगे कि समाजवादियों का यह कहना सही है की हमारे मौजूदा समाज को ऊपर से नीचे तक नए सिरे से संगठित करना होगा और ऐसा किया जा सकता है आम संकटों से आगे चलकर अब आपके मामले की बात करते हैं एक दिन जब आपका मालिक अपनी दौलत को और बढ़ाने के लिए आपसे चंद सिक्के और निचोड़ने के वास्ते मजदूरी में कुछ और कटौती करता है तो आप विरोध करते हैं लेकिन वो घमंड में भरा जवाब देता है जो भी मैं दे रहा हूं उस पर काम नहीं कर सकते तो जाकर घास खाओ तब आप समझेंगे कि आपका मालिक भेड़ की तरह आपको मुड़ने की ही कोशिश नहीं करता बल्कि उसकी नजर में आप एक निचले दर्जे के जानवर हैं तब आप समझेंगे कि मजदूरी व्यवस्था के जरिए आपको अपने सख्त शिकंजे में कसकर रखने से ही वो संतुष्ट नहीं है बल्कि हर तरह से वो आपको गुलाम बना लेना चाहता है तब या तो आप उसके आगे घुटने टेक देंगे आप मानवीय सम्मान की भावना भी छोड़ देंगे और इसका अंत यह होगा कि आप हर तरह का अपमान झेलते रहेंगे या फिर आपका खून खौल उठेगा यह सोचकर आप कांप उठेंगे कि आप कैसे भयावह ढलान पर सड़कते जा रहे हैं आप गुस्से में पलट कर जवाब देंगे और सड़क पर बेरोजगारों की भीड़ में धकेल दिए जाएंगे तब आप समझेंगे कि समाजवादियों की यह बात कितनी सच है कि विद्रोह करो इस आर्थिक गुलामी के खिलाफ उठ खड़े हो तब आप आकर समाजवादियों की कतारों में अपनी जगह लेंगे और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक हर तरह की गुलामी को पूरी तरह तबाह कर देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे फिर किसी दिन आप उस सुंदर युवा लड़की की कहानी सुनेंगे जिसकी सदी चाल खुशनुमा स्वभाव और मुस्कुराहट भरी बातों को आप इतने प्यार से सराहाते थे साल दर साल बदहाली से लड़ने के बाद उसने आपका गाँव छोड़ दिया और बड़े शहर में चली आई वो जानती थी कि यहाँ जीने का संघर्ष कठिन होगा लेकिन उसे उम्मीद थी कि कम से कम वो ईमानदारी से रोजी रोटी कमा लेगी पर आप जानते हैं कि उसकी नियति क्या हुई किसी पूंजीपति के लड़के ने उस पर डोरे डाले और उसकी छल भरी बातों में आकर लड़की ने नौजवानी की पूरी भावना के साथ खुद को समर्पित कर दिया लेकिन जल्दी ही उसने पाया कि पूंजीपति के लड़के ने उसे छोड़ दिया है और गोद में अपने बच्चे के साथ वो अकेली रह गई है वो साहसी थी और उसने संघर्ष का दामा नहीं छोड़ा लेकिन ठंड और भूख के खिलाफ इस असमान संघर्ष में वो टूट गई और उसके अंतिम दिन किसी खैराती अस्पताल में भी कोई नहीं जानता किस अस्पताल में आप क्या करेंगे एक बार फिर आपके सामने दो रास्ते खुले हैं या तो आप इस अप्रिय याद को किसी मूर्खतापूर्ण वाक्य से दरकिनार कर देंगे आप कहेंगे ऐसा करने वाली वो पहली नहीं थी और ना ही आखिरी होगी शायद किसी दिन अपने ही जैसे दूसरे पशुओं के साथ आप किसी सार्वजनिक जगह पर उस लड़की की याद पर कालिक पोतते हुए कोई अश्लील लतीफा सुना रहे होंगे या फिर गुजरे दिनों की यादें आपके दिल को छू लेंगी आप उस धोखेबाज धन पशु को ढूंढेंगे ताकि उसके मुंह पर करारा तमाचा जा सके आप रोज होने वाली ऐसी घटनाओं के कारणों पर सोचेंगे और समझ जाएंगे की जब तक समाज दो खेमों में बटा हुआ है तब तक इन पर रोक नहीं लगेगी एक और दुनिया के तमाम दुखियारे हैं और दूसरी ओर हैं वे काहिल चिकनी चुपड़ी बातों में माहिर वासना में डूबे पशु आप समझ जाएंगे कि इस खाई को पाटने का वक्त अब आ चुका है और आप समाजवादियों के बीच अपनी जगह लेने के लिए दौड़ आएंगे और आप मेहनतकश स्त्रियों क्या ये सब सुनकर आप पर कोई असर नहीं हुआ अपनी गोद के बच्चे के सुंदर सिर को सहलाते हुए क्या आप ये कभी नहीं सोचती कि अगर समाज के मौजूदा हालात नहीं बदलते तो कैसा भविष्य उनके इंतजार में है क्या आप अपनी छोटी बहन और अपने तमाम बच्चों के भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचती क्या आप चाहती हैं कि आपके बेटे भी वैसे ही जानवर की तरह खटते रहें जैसे आपके पिता खटे थे शाम की रोटी के सिवा उनकी कोई चिंता ना हो और दारू के अड्डे के सिवा उनके जीवन में कोई आनंद ना हो क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपके बेटे हमेशा उस नौबड़ छोकरे की दया पर रहें, जो अपने बाप से मिली पूंजी के दम पर उनका शोषण करता है क्या आप यही चाहती हैं कि वे हमेशा मालिक के गुलाम बने रहें, जो उनकी हड्डियों का चूरा तक बेच डाले धनी शोषकों के चारा गाहों में खाद बनने वाले गोबर से बढ़कर उनकी हैसियत न रहे नहीं कभी नहीं हजार बार नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब आपने सुना की जोश और दृढ़ता से भरे आपके पतियों ने हड़ताल की मगर अंततः उन्हें सर झुकाकर उस घमंडी बुर्जुआ के शर्तें माननी पड़ी तो आपका खून खोल उठा मैं जानता हूं कि आप उन स्पेनी औरतों को सराती हैं, जो एक जन विद्रोह के समय विद्रोहियों की अगली कतारों में चल रही थीं और जिन्होंने सिपाहियों की संगीनों के आगे अपनी छातियां कर दी थी मुझे विश्वास है कि आप उस औरत का नाम इज्जत के साथ लेती है जिसने जेल में एक समाजवादी बंदी को क्रूर यातनाएं देने वाले दुष्ट अफसर के सीने में गोली उतार दी थी और मुझे यकीन है कि पेरिस की उन महिलाओं के बारे में पढ़कर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जिन्होंने गोलों की बौछार की परवाह न करके अपने आदमियों को बहादुरी से लड़ते रहने का हौसला दिया था आप में से हर एक ईमानदार नौजवान स्त्री और पुरुष किसान मजदूर दस्तकार और सिपाही आप में से हर एक समझेगा कि आपके अधिकार क्या हैं और आप हमारे साथ आएंगे आप उस क्रांति की तैयारी के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने के वास्ते आएंगे जो गुलामी की हर निशानी का सफाया करके बेड़ियों को छिन्न भिन्न करके पुरानी सड़ चुकी परंपराओं को तोड़कर और समस्त मानव जाति के लिए खुशियों ऐसी भरे जीवन का एक नया और व्यापक रास्ता खोलकर आखिरकार सच्ची स्वतंत्रता वास्तविक समानता और निश्चल बंधुत्व की स्थापना करेंगे। तब सभी मनुष्य सबके साथ मिलकर सबके साथ काम करते हुए अपने श्रम के फलों का पूरा आनंद उठाते हुए अपनी सभी क्षमताओं का भरपूर विकास करते हुए एक विवेकपूर्ण मानवीय और सुखपूर्ण जीवन बिताएंगे अब कोई ये न कहे कि हम जो एक छोटा सा समूह है इस महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कमजोर है जरा गिनिए और देखिए कि इस अन्याय को सहन करने वाले हम जैसे कितने लोग हैं हम किसान जो दूसरों के लिए काम करते हैं और खुद भूसी चबाते हैं जबकि हमारे मालिक बढ़िया गेहूं खाते हैं अकेले हमारी तादाद करोड़ों में है हम मजदूर जो बढ़िया रेशम और मखमल तैयार करते हैं ताकि हम खुद चितड़ों में लिपटे रह सकें हमारी भी भारी तादाद है और जब कारखानों की धड़धड़ हमें थोड़ा भी मौका देती है तो हम सड़कों और चौराहों पर समुद्र के द्वार की तरह उमड़ पड़ते हैं हम सिपाही जो आदेशों या हंटरों की मार से हाके जाते हैं हम जो वे गोलियां खाते हैं जिनके लिए हमारे अफसरों को तमगे और पेंशन मिलती है हम अज्ञानी और अभागे लोग जिन्हें अपने भाइयों को गोली मारने के सिवा कुछ नहीं सिखाया गया हमें तो बस इतना ही करना है की पूरा घूम जाए उन सजे धजे अफसरों की ओर जो बस हमें आदेश देना जानते हैं हमें उनके चेहरों पर मौत का पीलापन नजर आ जाएगा अरे हम सब जो रोज घटते और जलील होते हैं हम सब मिलकर इतनी विराट संख्या में हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता हम वो समुद्र हैं जो सबको समेट सकता है सबको स्वाहा कर सकता है जिस दिन हम ऐसा करने की ठान लेंगे उस दिन इंसाफ होगा उसी क्षण धरती के तमाम अत्याचारी धूल चाटते नजर आएंगे दो तो श्रोताओ सहकार रेडियो में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें आज आपने सुना पीटर क्रोपोटकिन के लेख नौ जवानों से दो बातें अन अपील टू यंग का पांचवा भाग फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी दोस्त शिल्पी को नमस्कार किताबें करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर प्रगतिशील साहित्य का खजाना